जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग तो बोले हार मिल गया खो गया तो भला होया और मिला तो भला होया कैसे बोले सेठानी राजी पड़ोसन राजी नौकरानी राजी तो हम काये दुखी हो वाह आनंद में रहने का अभ्यास करो जो होया भला होया वाह वाह जो तिदभाव है सो पली कार तू सदा सलामत निरंकार तू सदा सलामत परमात्मा है बाकी जो होया भला होया जो हो गया भला हो जो हो रहा है वो पला हो रहा है, और जो हों वही भला है। अगर मैं झूठ बोला तो सरदार न पुछो भला है कि नहीं है पहले भी कभी आए हुए है हाँ।